धर्म में धर्म परिणाम है जिसमित में घट पपाल सर्करारी धर्म है और धर्म में काल वर्तमान अतीत अनागत ये लक्षण परिणाम परिणाम है किंतु सत्य का विनाश नहीं होता है असत की उत्पत्ति नहीं होती है इसलिए अनागत काल में भी वर्तमान अतीत लक्षण है वर्तमान काल में भी अतीत अनागत है ऐसे सर्व लक्षण सर्वदा जब है तो काल एक साथ हो जाएगा तो शंकर मिश्रण हो जाएगा उसका इसका परिहार क्या धर्मत है धर्म रहने पर भी लक्षण भेद होता है वर्तमान समय में ही धर्म है घट अन्य समय में नहीं, नहीं है समय यदि अन्य समय में नहीं रहेगा तो उसकी उत्पत्ति नहीं होगी और वर्तमान काल में घट है तो उसका ना समी हो सकता है कभी अभिव्यक्त है कभी अनविव्यक्त है किंतु मिट्टी में घट रूपधर्म वर्तमान काल में जैसे घट्ट विद्यमान है तो वर्तमान है उसके पहले घटव मिट्टी में था उसमें अनागत घट नष्ट होने तो इसे होता है दृष्टांत तो दिया कभी राग है तो क्रोध काल तो में राग नहीं होता है तो राग धर्म के तो चित्त नहीं होगा तो क्रोध काल में राग अभिव्यक्त नहीं होता है इसी प्रकार का इसके पर फिर भी जो अर्थ संकर प्राप्त होता है मिल जाएगा काल तीनों क्षण यदि अति तरनागत वर्तमान क्षण सर्वदा रहेंगे तो एक साथ तो रहेंगे मिश्रण हो जाएगा मिश्रण असंकर कैसे शंकर क्यों नहीं होगा उसका तीन, तीन कारणम असंकर शकरण नहीं, मिश्रण नहीं होता है क्षण का लक्षण का कारण का क्यों नहीं होगा किं पुनः कारण इसके उत्तर देते देखें तैया लक्षण युगपयासव तीन लक्षण अति तो अनागत वर्तमान एक व्यक्ति घटाद में संभव एकता तो नहीं है क्रमेण तो सव्यंजकांजन से लाभ क्रम से होगा अभिव्यक्त होगा सव्यंजक न अंजनम ये अभिव्यंजक के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति होती है ऐसा है किस समय अभिवक्त होता है किस समय अभिवक्त नहीं होता है टीका में तैण लक्षण युगपना सवें संभव नहीं एक चिवृत्त एक वृत्ति में तीनोंक्षण सात नहीं क्रमशला क्रमण तो लक्षणा एक व्यंजकांजन से भाग भव क्रमश लक्षण अनागत तो वर्तमान अतीत तीनों में से कोई एक है लक्षण रहेगा धर्म में वो स्व्यंजक अंजन से के न अंजन य से अभिव्यंजक होने पर उसकी अभिव्यक्ति होती है कभी अतीत कभी अनागत है कभी वर्तमान वर्तमानता भाव होता है कभी संभव लक्षाधीन निरूपणतया लक्षण लक्षाचार तद्भत्ता लक्ष्य घटमित में घट है उसमें लक्षण अतीत पहले अनागत वर्तमान अतीत तो जो लक्षण अतीतनागता दि लक्ष्य घट में अतीत अनागता दि लक्षाधीन निरूपणमेश घटक के निरूपण घटक ज्ञान होने पर ही घट में अनागतः वर्तमानता का क्या निरूपण होगा जो लक्षण है लक्षण परिणाम परिणाम नृत्य में घट हो गया धर्म उसमें लक्षण परिणाम उस जो लक्षण परिणाम उनका निरूपण होता है लक्ष्य के अधीन घटरूप धर्मों को निश्चय करने पर उसमें ही निरूपण होगा ये अनागत है अति तो वर्तमान है लक्ष्य लक्ष्यकार तदर्ता लक्ष्य लक्ष्य का घटक आकार से ही लक्षण के घटक घटक संबंध अत्र पंच सिखाचार्यसमति पंच सिखाचार्यचार्य सम्मति कहते उत रूपतिशया वृत्तिशाय परस्पर अतिशय सह तो अतिशयश्य प्रवर्तं तस्माशंकर अतिशय परस्पर विरुद्धतिशय वृत्तिशय वृत्तिवर्तन अवस्था रूपतिशयो वृत्तिशय वृत्सद आश्रिय शांत घोर मूढ़ ये वृत्ति है रूप कहेंगे धर्मा आदि धर्म अधर्म ऐश्वर्य इत्यादि रूप है रूप अतिशय है वृत्ति है शांत घोर मूल वृत्ति है चित्तने जिससे किसी प्रकार अतिशय परस्पर विरुद्ध है एक साथ अतिशय दो तीन अलग अलग नहीं होंगे किंतु तो सामान्य नहीं तो अतिशय सवर्तन थे स रूप अतिशयुण अधिक है रजगुण तम गुण कम है धर्म ऐसा रूप है, है सरूप है कोई किसम अधिक है कोई काम है सामान्य विशेष के साथ रह जाएगा दो विशेष एक साथ नहीं रहेगी शांत घोर तो शांत घोर मूढ़ के साथ अतिशय नहीं किंतु कोई विशेष है कोई कम है अतिशय के साथ सामान्य का सद्भाव हो जाएगा प्रवर्तन संकरण व्याख्यात पहला है रूप अतिशय साथ रहते में रहेंगे सामान्य विषय साथ रह जाते हैं तस्मादूप तस्माद आविर्भाव तिरुभाव रूप विरुद्ध धर्म असंकरो तिरुभाव रूप विरुद्ध धर्म संसर्घात तो कोई धर्म का आविर्भाव किसी धर्म का विरुद्ध धर्म संबंधों में से अधकर अद्ध लक्षण परिणाम इनका संकरो नहीं होता है क्योंकि किसका आविर्भाव हो गया किसके अतिभाव वर्तमान का में अनागत आविर्भाव हो गया तिरुभाव अभी अतीत आविर्भाव नहीं हुआ तो कभी आविर्भूत है कभी अभिभक्त कभी अभिभूत नहीं है ऐसे संकलन मिलाना नहीं होता है दृष्टान्त महादृष्टान्त हैं यथागस्य क्वचित न तो है अन्यत्र अभाव राग कहीं समुदाय से अभिव्यक्त तो हो गया किसी विषय में राग अधिक है एक समय में राग आविर्भूत तो हो गया इसका अर्थ नहीं कि किसी समय अन्यत्र नहीं है न तदानीम अन्यत्र अभाव अन्यत्र अभाव है ऐसा नहीं किंतु केवलम सामान्य में समुद्धागत उस समय राग सामान्यतः है समन्यागत अनुगत लीन होकर के सूक्ष्म रूप से सामान्य रूप से है रागत है विषय प्राप्त होने पर स्मरण क्रम से राग बढ़ जाता है किसी निमित्त से बढ़ जाता है किसी समय किसी में राग अधिक हुआ उसकी प्राप्ति की इच्छा करता है इसका अर्थ में अन्यत्र नहीं अन्यत्री है सामान्य रूप से है अत्यधिक एक साथ अतिशय नहीं है अस्थित तथा तस् तस्व तस्मिन काले तस्म विषय ताव राग है जिस प्रकार राग के विषय में कहा तथा लक्षण से लक्षण भी किस में है? कोई लक्षण अभिव्यक्त हुआ प्रकट हो गया घट उत्पन्न हो गया तो वर्तमान लक्षण है तो वर्तमान लक्षण है क्या अस्तित्व अनागत तो लक्षण नहीं है? ये बात नहीं हाँ अस्तित्व अनाग तो समय अभिव्यक्त तो नहीं है अति अतिशय सामान्य रूप से हे टीका पूर्व क्रोध से क्रोध काल में भी राग है, राग संबंध अवगम निश्चय विषयांतर इधानंत विषयांतर्ति राग सेवर्तिगेन संबंध अवगमे चिंत रागधधर्मक्रोध कालेग से आचार अतिशय पहले खाता है फिर यहाँ राग को लेकर जो कहते हैं दोनों में क्या अंतर हुआ पहले क्रोध काल में भी राग है, क्रोध अतिशय राग तम तो में कितु हे पूर्व क्रोध से राग संबंधावगम दर्शित राग संबंध राग का संबंध क्रोध के साथ क्रोध काल में भी राग है ये दिखाया अभी कहते इधानंत तो विषयांतरवर्तिनो राग सेवर्ति राग नो एक विषय में राग है अतिशय वो सब अन्य तो राग नहीं ये बात नहीं अन्य विषय में होने वाले राग क्या अन्य विषय राग के साथ संबंध दिखाते हैं भूख लगते भोजन खाने के राग हमको वस्तु मिल जाए किसी वस्तु में खाने के लिए किंतु इसका अर्थ नहीं कि अन्य नहीं चाहता है दक्षिणा भी नहीं चाहता है ऐसा नहीं समय खाते समय चलते समय ये चीज़ तो तो निष्ट है तो ठीक है दक्षिणा आते समय दक्षिणा के लिए आगे बढ़ जाएंगे समझिए भोजन करने का बाद कुछ करना है समय का किस आग खाने के लिए तो समय की नहीं ये बात नहीं सामान्य रूप से इसी प्रकार सर्वदा सब है कोई अभिव्यता है कोई काम है डाक्ट्रांति कम तथा लक्षण इसी प्रकार लक्षण का भी सद्भाव न सत्यने भेद अस्ती धर्मलक्षव्यद भिन्न सर्मिण्पन प्रसंग सहीश्यति तदनुगमुरोधा सत्यने एकांत नही कि वर्तमान ही हे अतीतमहि अनागतमी होगा अनेकांत कौन से वर्तमान बा, काल में भी अतीत अनागत है घट जिसमें दिखता है वहाँ मिट्टी में घट है अन्य काल में भी घट है अनविव्यक्त होकर के एकांत नहीं कि घट है नष्ट हो गया पहले नहीं था ऐसा नहीं अनेकांत माने के सब समय में सब है धर्मलक्षण अवस्था यदि है अभी भेद अस्ती थी अभेदोस्थी हाँ ठीक है अवग्र अब... बनाया था अनेकांत मन सौ है तो अभेद है धर्मलक्षण अवस्था अन्य धर्म लक्षण अवस्था तो अन्यान्य है तथा भिन्न धर्मिण भी अन्य प्रसंग धर्मलक्षण अवस्था यदि भिन्न भिन्न है धर्मी है तो भी अन्य प्रसंग धर्म लक्षण अवस्था भिन्न भिन्न तो धर्म भी भिन्न भिन्न हो जाएगा क्योंकि तो तो ही नुगम अनुभव भी रो चाहते धर्मी तो हो अनुगम होता है उसके साथ धर्म के साथ लक्ष्मण भी चाहता ऐसा संतान से कहते न धर्मी प्रियध्वा तीन अधला तीन लक्षण वाला धर्म नहीं धर्मास्तु त्रियध्वान है धर्मी मिट्टी तीन अवध वाला नहीं धर्म जो घट है तीन धर्म वाला तीन ही लक्षणों वाला है मृद है धर्मी घट कपलादी है धर्म धर्म में लक्षण होता है धर्म का लक्षण परिणाम घट रूप धर्म प्रियना मृद रूप धर्मी तीन काल वाला नहीं ते लक्षिता अलक्षिता चाहता अवस्था प्राप्व तो अन तेन प्रतिश्यते अवस्थ तो, न द्रव्यारत तो, लक्षिता अलक्षिता जिनिका लक्षण क्या जिनिका क्या लक्षिता अलक्षिताच यत तिन्ना धर्म त्रियध्वाणी धर्मिसे भिन्न हे धर्म तीन अद्वालला धर्मत्रगम स्ति धर्म घटादियों का तीन अद्भुत तीन लक्षण वर्तमान अतीत अनागत के साथ संबंध होता है स्पष्ट करते थे ताम ताम अभता प्राप्त तो मत थे लक्षिता अलक्षिता लक्षित होते है कब हो जब अभिव्यक्त होते लक्षित होते ही है। दिखते हैं अभिव्यक्ता वर्तमान अलक्षित है अब लक्षिता नहीं होते जो अनविवक्त हो गया तो दिखता नहीं अलक्षित हो गया तो अभिव्यक्त हो अनभिव्यक्त हो लक्षित अलक्षित लक्षण वर्तमान लक्षण है तो लक्षित हुआ अरे वर्तमान लक्षण नहीं तो अनाभिव्यता वर्तमान लक्षण नहीं तो उस समय क्या लक्षण रहेगा अनागतता अतीतता वर्तमानता नहीं तो वर्तमान लक्षण जब नहीं घटने उस समय घटने क्या है अनागतता अनागत है अथवा अतीत है अलक्षिता का लक्षितता अभिवक्ता वर्तमान की आगता अलक्ष्यता लक्ष्यता अलक्षिता अलक्षिता का अनावक्ता अनागता अतिता अनागता तथर्तावर्था लक्षित अभीवट म ताम, ताम अवस्था में प्राप्त बंतर वर्तमान है अवस्था को प्राप्त करते हैं वर्तमान लक्षण में फिर अवस्था परिणाम होता है बलवत्व दुर्बलत्व आदि काम प्राप्त बनता नूतन नूतन बलवत्व दुर्बलत्व आदि अवस्था को प्राप्त करते हैं घट है नुथतन फट है अभी बलवत है फिर दुर्बल हो जाता है फटने लगता है अन्यत नदेश अन्य निर्देश करते अभी दुर्बल हो गया पुराना हो गया पहले नहीं आता अवस्थात अवस्थान तो अन्य अवस्था से अन्य रूप से कहा जाते हैं नूतन और नूतन नूतन पुरातन ये अवस्था में भेद हो गया पहले बलवस्था अभी दुर्बल हो गया घटन पटा दी मकान भी पहले नया दुर्बल हो जाता है अवस्थातर से तो भिन्ना है न द्रव्यांतरता द्रव्य से भिन्न नहीं पहले मिट्टी अभी भी मिट्टी है घट पुराना हो नया हो यहाँ जो अवस्था तान तान अवस्थान प्राप्त तो अवस्था दिया है अवस्था सब्देन धर्म लक्षण अवस्था उच्च मिट्टी घटवने कपालव अतितअनागत हो नूतन पुरातन हो अवस्था लक्षण धर्म में तो भेद है निट्टी ही है तीन समय में इसलिए अवस्था सर्वसे धर्मलक्षण अवसर तीन हो गए न एक तुत्तम होती उसका स्पष्टीकरण करते हैं अनुभव एवं धर्मिणो धर्मादिनां भेदाभेद व्यवस्था अनुभ व्यवस्था अभवस्थ भेदस्वेदस्ेदाभेदर्ता है अभववर्मीण धर्मीना धर्मी से धर्मी जैसे सुवर्ण उसमें धर्म है कटक कटकुंडल मुकुटादी आदि से लक्षण अनागत वर्तमान अतीत अवस्था नूतन पुरातना सौ धर्मादीनाभेद धर्म से कथन से दिभे देवी अभे दे ये अभेदेवी ये दोनों ये व्यवस्था करता है अनुभव अनुभव होता है वही सुवर्ण रूप से तावेद अभेद है धर्म भिन्न भिन्न है कटक कुंडल मुख आदि भिन्न भिन्न है तंतुपट मृद घट मृद रूपीण भिन्न है कि मृत्युन घटत कपाड़ते न घटेन देका अभेदे धर्मादिना धर्मिण धर्मिण धर्मादिना एकांति के अभेद धर्मी तो मिट्टी से सुवर्ण से धर्म अवस्था लक्षण यदि अत्यंत अभेद होंगे धर्मी रूप पर तो रूप जैसे धर्मादि हो जाएंगे अत्यंत एक हो गए धर्म जैसे एक एक धर्म भी एक हो जाएगा धर्म अवस्था लक्षण एक हो जाएगा हमेशा ही धर्मी जेते तो, धर्म भी थे के भेदे ऐकांति के भेदे ग धर्मादित धर्मी स्वयं धर्म लक्षण अवस्था नहीं होता है जिस तरह मिट्टी है सुवर्ण है वो तो धर्म है या अवस्था है या लक्षण है मालूम सुवर्ण है वो धर्म है या लक्षण है या अवस्था है तीनों में सुवर्ण में जो बनेगा कटक कुंडला आदि वो तो क्या है धर्म धर्म है उसमें लक्षण है, उसके लक्षण अनागत अति वर्तमान अतीत और अवस्था क्या है नूतन पुरातन आदि यदि धर्म लक्षण अवस्था धर्म से अत्यंत अभिन्न कहेंगे धर्मी स्वयं धर्म लक्षण अवस्था रूप होता है नहीं होता है धर्म जे, धर्मी जैसे नहीं होता है धर्मावस्था लक्षण भी धर्मावस्था लक्षण नहीं होगी धर्मी रूप धर्मी रूपस्य से धर्मी जैसे धर्मा लक्षण अवस्था नहीं इसी प्रकार धर्म घट आदि कटक कुंदलादि लक्षणातीत अनागत आदि अवस्था ये सब नहीं होना चाहिए अत्यंत अभिन्न मानेंगे तो धर्मी यदि धर्म नहीं तो धर्म कुछ नहीं होगी अलग धर्म से भिन्न है नहीं यदि भेद मानेंगे अत्यंत भेद अत्यंत भेद में धर्म नहीं है गो पाषाण का धर्म है या अश्व पाषाण का धर्म पाषाण से गो बनता है अश्व बनता है मूर्ति बन जाएगी गोअस्व में गो अश्व धर्मादि नहीं अत्यंत भिन्न में धर्म नहीं होता है गो का धर्म अश्व अश्व का धर्म गो भी नहीं अत्यंत भिन्न है भिन्न होने से धर्म लक्षण अवस्था नहीं है इस प्रकार से धर्म से यदि धर्म अत्यंत भिन्न लक्षण अवस्था भिन्न मानेंगे तो कोई धर्म लक्षण अवस्था नहीं होगा किंतु धर्म भी है लक्षण भी अवस्था भी है सुवर्ण में कटक कुंडलादि धर्म है लक्षण अनाद तो वर्तमान अतीत लक्षण है अवस्था नूतन पुरातनादि दुर्बल बलवतादि अवस्था भी है यह सब होने से धर्मी सुवर्ण के अभेशया धर्म लक्षण अवस्था ये भेद और अभेद्वन है कथनचित विभेद कथंचित अभेद अत्यंत अभिन्न अत्यंत भिन्न नहीं होगा अनुभव धर्मादि धर्मिनम एकम अनुगमयम परस्परत सच्चाभ अनेका धर्मादीपजनतायधर्म न धर्मिणुगम धर्मच इच्छया व्यावर्तयन प्रत्यात्मु तदनुसारेण वतिवर्त्य शचयाधर्मास्थापय सच अनुभव जो अनुभव होता है धर्म लक्षण अवस्था के वे... का अवस्था की व्यवस्था करने वाले अनुभव अनेकिक अवस्थापयन वस्तु में अनेकांतिकांतिक एक रूप हमेशा एक ही कुटस्थ होता है, भिन्न भिन्न होता है। क्या नहीं भिन्न भिन्न परिणाम होता है धर्मादि से धर्म आदि से क्या लेंगे लक्षण अवस्था उपजन अपाय धर्म के शुरू धर्म में उपजन अपाय उत्पत्तिनाश ये धर्म वाले सु में धर्मीण एक अनुगम किंतु धर्मी एक ही सुवर्ण से कटक कुट बने तोड़ दे कुछ करे स्वनात हे धर्मी एक हे धर्मांश परस्पर तो व्यावृत कटक कुंडल मुकुट अलग अलग धर्म है परस्पर भिन्न है प्रत्यात्म मन भी सबके द्वारा अनुभव में आता है सुवर्ण है सुवर्ण से जितने कार्य बनाएंगे कार्य बनाया दूसरा कुछ बना धर्म सब अलग अलग है तद अनुसारण वय हम उसी को अनुसरण करते अनुभव को जैसा अनुभव होता है धर्म भिन्न भिन्न है धर्म एक न तम अतिवर्त्य तो का अनुभव अनुभव को अतिक्रांत करके शिक्षा धर्मानुभवान व्यवस्था अपनी इच्छा से धर्म के अनुभव को अनुभव की व्यवस्था नहीं कर सकते व्यवस्था इसमें समर्थन नहीं व्यवस्था नहीं कर सकते नहीं करेंगे जैसे अनुभवता ऐसे ही धर्मी अनुगत है सब धर्म के साथ धर्म लक्षण अवस्था से अलग अलग होते हैं किंतु धर्म लक्षण अवस्था धर्म से अत्यंत अच्छा भिन्न भी नहीं, नहीं। कम के है अभिन्न भी नहीं अत्र लौकिक दृष्टान्त माह लौकिक दृष्टान्त करते यथा एका रेखा हास्य नहींखा छत स्थानीय दस स्थानीय दस कम च एक स्थानीय रेखा एक देते सौ स्थान में रखे थे सो दस स्थान में रखे थे दस हो जाएगा एक स्थान एक हो जाएगा इस शून्य देते हैं एक देकर के सूर्य सुन दिया प्रथम सुन दूसरा सुन तृतीय सुन तो चौका बराबर होता है ना एक एक तो नहीं एक आगे एक शून्य दिया कितने कुछ नहीं। है कुछ? एक देकर सुन दिया और तीन चार सुन दे दिया तो पहले सुन का मूल्य कुछ है तो हजार लाख हो जाएगा एक सुन दिया तो दस एक का सुन हुआ और दो सुन दे दो तो पहला सुन का अधिकार है मूल्य नहीं? बराबर है एक में एक सुन और तीन सुन तो पहला सुन एक सुन दो तक मिलकर दस बात दो तो क्या हो गया हैं? हजार हो हो जाए, दस जाए, और, और एक रेखा रेखा के लेते हैं तो सो स्थान को सो दस स्थान में का था, दस एक स्थान में एक होगा यथा से एक स्त्री माता से उच्च थे तो एक स्त्री पति के लिए पत्नी पुत्र के लिए माता पिता के लिए दुईता और बहिने के लिए ससा यह अलग अलग कही जाती यथा तदेव रेखा स्वरूप तत्वस्थानपेक्ष शताबी तरप दीक्षती अलग अलग स्थान को लेकर अलग अलग संख्या से कहा जाता है कह जाती है रेखा इसी प्रकार एवं तदेव धर्म स्वरूप वही धर्म तत्त धर्म लक्षण अवस्था भेदेन दे अने प्रतिदीश्य धर्म कटक कुंडलता हो गया लक्षण वर्तमान आदि लक्षण अवस्था नूतन पुरातन दुर्बल इस प्रकार भिन्न भिन्न व्यवहार होता है दास्तांति का दृष्टाता चित्त को घटाने के लिए दृष्टानदारे माता इत्यादि अत्रंतरित परोक्तम दोषम उठा हुई थी दूसरे दोष कथन करते उसका निराकरण करेंगे अवस्था परिणाम कौटस्थ प्रसंग दोष कैसी दुख अवस्था परिणाम हुआ अलग अलग एक घटना में कुंडल में नूतन पुरातन अवस्था परिणाम होने पर कौटस्थ्य प्रसंग कुटस्थ निश्चे हो जाएगा एक ही हमेशा रहता है अलग अलग लक्षण धर्म परिणाम कुछ न कहकूटस्थ होना चाहिए कैसे कथम टीकाने अवस्था परिणामी धर्म लक्षण अवस्था परिणाम मूल में से केवल अवस्था परिणाम ही दिया अवस्था शब्द उपलक्षण है धर्म परिणाम हो लक्षण परिणाम अवस्था परिणाम हो इसी परिणाम मानने पर दोष प्रसंग कहा गया किसमें कौटस्थ्य धर्मी धर्म लक्षण अवस्था नाम धर्मी भी कुटस्थ हो जाएगा धर्म भी लक्षण भी अवस्था विचार के पुछति कथम केसी, दो केसी कुटस्थ दोषे उत्तर देते अधनो व्यापारेण व्यवहित अध्वन व्यापारन अध हो गया कार वर्तमान अतीत अनाघकारी इसके द्वारा लक्षित हो गया जो धर्म है घटारी धर्म है न अधारण व्यापार से व्यवहार हुआ व्यापार क्या जब रहता है कभी रही रहता है व्यापार से व्यवहित हो तो जाता है न ज्यादा व्यवहित तो, कोई धर्म अपने व्यापार नहीं करता है घट अपना व्यापार नहीं करता है अभी मिट्टी है तो अना हो जाते है फिर व्यापार करेगा तो घट होता है जिसमें व्यापार काल में घट वर्तमान हो गया तब फिर व्यापार का निवृत्त तो हो गया टूट गया खाते तो अतीत तो हो गया तो अब जो लक्षण है व्यापार से वर्तमान आदि व्यापार के द्वारा अपनी क्रिया के द्वारा व्यवहित हुआ हो व्यवहित होने से टीका ददना किले ये यू अनागत दधि में अनागत लक्षण है अनागत लक्षण दधी में कस्तम रहेगा क्या <स्थाँगा> बोलते कोई कुछ बोलो तो तुझे सुनाई पड़े बोलो दस साल तक मटा हाँ दुखदी बनने के पहले उसमें अनागत होता है दिल यो अनागत अनागत लक्षण है दही बनने के पहले तसे तस व्यापार उसमें क्या व्यापार होगा उसमें क्षीर है क्षीर से वर्तमान ये व्यापार हुआ क्षीर वर्तमान है क्षीर वर्तमान है आगे बनेगा दही तेन व्यवहित होवहित हुआ दही में जो अनागत है आगे दधी होने के लिए बीच में छी रहे है तो यदा धर्म हम दक्षण हम सव्यापार धर्म है, दधी, है।, है दधी।, दधी दधी बनने के बाद अपना व्यापार करेगा दधी बनने के बाद दधी के से कुछ कार्य हाँ। का का बन जाता है हा सव्यापार हम दाधी का आदि आरम्भ हम दधी से भात मिलाकर दाधी का आदि बन जाता है अपने व्यापार करता है क्षीर का दधी उसमें है, हे क्षीर सन्न न करोती क्षीर में दी है नहीं हे उत्पत्ति के पहले भी हे किन्दु अपने व्यापार नहीं करता है तब तो दधी में अनागत है दधिया अनागत है यदा करोती तदावर्तमान दधी यदा कृप्वा निवृत्त है तब तो अतीत तो हो गया व्यापारा दाधी का निवृत्त हो गया दधि का जो स्व्यापार कार्य हो दधी से कार्य भात मिलाकर दाधी का भी दधी मिश्रित खाद्य बनता है उससे निवृत्त हो गया तब तो अतीत हो गया एक त्रैकाल सत्ता तीनों काल में हे दधी धर्म धर्मिणों लक्षणा अवस्था च कौटल्यम प्राप्त धर्म दधिर उपधर्म तीनों में है धर्मी हो धर्म हो लक्षण हो अवस्था हो हमेशा रहते हैं असत्य उत्पत्ति नहीं होती सत्य नाश नहीं होता है हमेशा रहने से सब कुटस्थ तो हो जाएंगे हमेशा जो रहते हैं नित्य हो जाएंगे सर्वदा सत्ता ही नित्यत्व नित्य का है हमेशा रहे तो नित्य यदि दधित दुग्ध काल में भी है बाद में भी है तो नित्य हो जाएगा चतुर्नामा पीछे सर्वदा सत्य असत्यवा यदि चार धर्म धर्मी लक्षण अवथा धर्म लक्षण अवस्था तीन तथे तो और धर्मी को मिला देना चार हो गए यदि सर्वदा रहेंगे तो उनकी उत्पत्ति होगी या नाश होगा सर्वदा आदमी उत्पत्ति नहीं होगी सर्वदा सर्वदाधि असत मानेंगे उत्पत्ति होगी नाच होगा असत्य की उत्पत्ति नहीं ना आदमी नहीं तो सर्वदा सत्य असत्य सर्वदा सत रूप मानेंगे तो उत्पत्ति नाश नहीं सर्वदा असत मानेंगे तो उत्पत्ति नाश नहीं न सर्वदा सत्य असत्य व न सर्वदा सत्य उत्पत्ति नहीं असत्य हेतु उत्पत्ति नहीं लक्षण कुटस्थ नित्यता है कुटस्थ नित्य क्या है जो हमेशा रहे उत्पत्ति नहीं होती वो तो कुटस्थ है तो धर्म लक्षण अवस्था धर्म सब कुटस्थ हो जाएंगे नहीं चित्ति शक्ति रि कूटस्थ नित्यता या कशिध अन्य विशेष चेतन पुरुष है कुटस्थ नित्य चित्ती शक्ति कहते हैं उसमें जो कुटस्थ नित्यता है कोई अन्य नहीं है हमेशा रहता है उत्पत्ति तो नहीं एक कुटस्थ नित्य हुआ इसी प्रकार धर्म धर्म में अलक्षण अवस्था भी यदि सर्वदा रहेंगे तो उत्पत्ति नहीं होगी तो फिर कुटस्थ हो जाएगा यहां से तो संस्था भी पर ही दो सौ ची बा नहीं धर्म स व्यापार न करूते तद आना जाता यदा करुते तदा तो वर्तमान होता यदा कृप्पदाते धर्म धर्मिलक्षण धर्मधर्मी लक्षणवसार चारों में कौटक्यम प्राप्त की परेर दोष उच्य अलोक दोस कहते हैं बुद्ध लोग कहते बौद्ध दोष उच्चते कहते कुछ स्थायी वस्तु है ही नहीं हमेशा रहेगा तो कुटस्थ हो जाएगा इसका उत्तर देते नास नहीं है परिहरते नाशो दोस ना दोस्मा गुणी नित्य भी गुणानद उत्तर दिया गुणी नित्यते भी गुणानाम विमर्द वैचित्र गुण जिसमें है गुणित नित्य है तो गुण नित्य नहीं है सत्वर जस्त गुण का विमर्द होता है परिवर्तन होता है वैचित्र होता है ठीक है कस्मा गुणीन गुणा विमर्द विमर्द अन्न्य अभी अभीभव अभी भाव्य अभी भाव्य विभावक अन्न्य अभी भाव्य अभिभावक वैचि कुटस्थ के विषय विलक्षण विलक्षण विमर्द गुणों का अन्य अविभाव्य अभिभावक एक दब जाएगा एक दबा देगा एक अभिभाव्य और एक अभिभावक कोई गुण बढ़ेगा अन्य गुण दब जाएंगे सत्वगुण बढ़ गया तो रजोगुण तो तमगुण दब जाएंगे रजोगुण बढ़ गया तो सत्वगुण दब जाएगा ये गुणों का परस्पर विमर्द होता है परस्पर अविभाव्य अभिभावकत्व तस्वीर्द वैचित्य विमर्द से वैचित्र विलक्षण वैलक्षणिया विलक्षणीया कुटस्थके अशी विलक्षण है ये उत्तम यद्यपि एक तुम्हारे होती यद्य सर्वदुणा चार गुना गुणगुणिजित धर्मलक्षणवत्ता धर्म गुण सौ हमेशा हे तथा गुण विमर्द वैचित्रे तदात्मभूत तद्विका अभाविकार अविभाव आविर्भाव आविर्भावीर्भावेदन परिणामशाल न कौश्य गुण विमर्द वैचित्र्य गुणा विमर्द वैचित्य गुणों का जो परस्पर अविभाव्य अभिभाव कतलक्ष उसका वैलक्षण है कुतस्थ के भया विलक्षण है तदात्मभूत तद्विकारा आविर्भावीर्भावेदन जितने विकार है वो धर्म से अभिन्न है किंतु उसमें आविर्भाव तिर भाव भिन्न होता है कभी प्रकट होता है कभी तिर हो गया परिणामशाली तया परिणामशाली तया परिणामशाली परिणाम स्वभाव गुणों का परिणाम होता रहता है इसलिए नव कौकस्थ कु नहीं है अलग अलग आविर्भाव तिरुर्भाव धर्मलक्षण अवस्था का होता है चित्ती सत्य तो न स्वात्म भूत विकार आविर्भाव तिरुभावि कौटक्य सत्य में कोई विकार अपने स्वरूप विकार का आविर्भाव तिरुभाव नहीं होता है इसलिए तो कुटस्थ नृत्य है किंतु गुणगुणी में धर्म लक्षणावस्था परि में आविर्भाव तिरुभाव होता रहता परिवर्तन तो होता है ये कुटस्थ्य के अभिषेक वैचित्र होने से नहीं है यथाहू नित्यम तमाह विद्वानस हो य स्वभाव न नश्यति विद्वान लोग उसको नित्य कहते जिसका स्वभाव नष्ट नहीं होता है हमेशा एक रूप रहेगा तो कुटस्थ होगा नित्य होगा जैसे चीतिशक्ति पुरुष है ये तो कुटस्थ है किंतु गुण धर्म लक्षण अवस्था आदि नित्य नहीं कुटस्थ नहीं है क्योंकि उनका ना सत्य नहीं कहते आविर्भाव तिरभाव होता है कभी प्रकट होता कभी छिप गया इसलिए नित्या में ये उत्तर देते हैं ओम पूर्ण ना